आज चौदह दिसंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले हफ्ते से बौद्ध पंचदशिका का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं और बौद्ध पंचदशिका क्या है इसके बारे में हमने दो हफ्ते पहले समझा था यह अति संक्षेप में उन बातों को फिर से संवरण करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं हम अद्वैत शिव दर्शन का यहाँ अध्ययन जब करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ में कठिनाई पैदा करती हैं कठिनाइयाँ कुछ बाहर से आती हैं और कुछ हमारे अपने पैदा की हुई होती हैं जो बाहर से आने वाली कठिनाइयाँ हैं वो हमारी प्रबल इच्छा शक्ति से दूर की जा सकती लेकिन जो भीतरी कठिनाइयाँ हैं उनके लिए हमें अपने हृदय की ग्रंथियों को खोलना पड़ता है क्योंकि हम जब सैकड़ों वर्षों से कई जन्मों से जिन मान्यताओं और धारणाओं को अपने जीवन का आधार माने हुए हैं उन मान्यताओं और धारणाओं से पार पाना आसान नहीं होता बचपन में ही जो बातें हमारे मन में घर कर जाती उनसे बड़े होने के बाद भी छुटकारा बड़ा मुश्किल से मिलता है तो फिर जो हमें कई जन्मों की आधारभूत मान्यताएँ हमारे हृदय में हैं उनसे कैसे मुक्ति मिलेगी यही एक सबसे बड़ी रुकावट है अद्वैत को समझने में क्योंकि अद्वैत वो है जिसको समझने के बाद संसार में और कुछ समझना शेष नहीं रह जाता पहली बात दूसरी बात अद्वैत का मतलब होता है हमको अपना वास्तविक स्वरूप समझना परमेश्वर ने अपने आप को इस रूप में प्रकट रूप में संसार के रूप में प्रकट किया और परमेश्वर में और संसार में कोई भेद ही नहीं वो विश्व में दो चीज़ें ही नहीं विश्व में कुल एक इकाई है जो शिव से आरंभ होकर विश्व तक फैली है जैसे एक कार के अंदर कई पार्ट होते हैं इसी तरह से विश्व में भी कई हिस्से हैं जड़ हैं चेतन हैं और चेतन के भी कई ही विभिन्न रूप हैं जीव जंतु पेड़ पौधे और जड़ संसार के भी अभिन्न मतलब भिन्न भिन्न रूप हैं उन सब रूपों में परमेश्वर शिव ही विराजमान है वही अपने आप को इस रूप में प्रकट किए हुए आगे चल के अभी हम कुछ लोगों में यह भी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने कि क्यों उसने ये संसार बनाया और क्यों ये खेल खेला संसार बनाने का तो बौद्ध पंचदशिका अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने आई था बौद्ध पंचदशिका अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने दसवीं सदी के अंत में या ग्यारहवीं सदी के आरम्भ में उस समय में लिखी थी यानी करीब एक हज़ार बरस इस बात को हो चुके हैं जब वो बौद्ध पंचदशिका लिखी गई थी उन्होंने पंद्रह चुनिंदा श्लोक लिखे मात्र पंद्रह और उन पंद्रह श्लोकों के अंत में उन्होंने लिखा कि मैं पंद्रह श्लोक सद्य कल्याण के लिए इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सद्य कल्याण किनका जो शिष्य समर्पित हैं और जो इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं उनके कल्याण के लिए मैंने ये श्लोक लिखे हैं जिससे वो चूँकि मुझ पर निर्भर करते हैं मेरे शिष्य हैं मुझ पर निर्भर करते हैं जो अभिनव गुप्ता जी कहते हैं कि जो मेरे शिष्य हैं मुझ पर निर्भर करते हैं वो बहुत तीव्र बुद्धि के नहीं है सामान्य बुद्धि के हैं और उनके सद्य कल्याण के लिए मैंने ये पंद्रह सूत्र लिखे हैं जिन सूत्रों को अगर आप शांति से मनन करें तो इन पंद्रह सूत्रों के द्वारा आपको इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना एका एकाएक आपका आत्मबोध हो सकता है तो ये एक बहुत छोटा संगठ संघनीभूत शास्त्र है जिसमें पंद्रह श्लोकों के अंदर ही उन्होंने पुरुष अद्वैत शेव दर्शन का वर्णन कर दिया पहले दो सूत्र हमने पढ़े थे पिछली बार पहला सूत्र ये था कि वो प्रकाश रूप है, यानी अस्तित्व तो रूप और उसको किसी भी आवरण से ना तो ढका जा सकता है और ना उसको उसके प्रकाश को मध्यम किया जा सकता है तो मध्यम तब किया जा सकता है जब हम उससे बेहतर प्रकाश को जब उसके सामने खड़ा करते हैं जैसे हम बिल्कुल बिजली चली जाए तो एक मोमबत्ती का प्रकाश पर्याप्त है हम सबको काम करने के लिए लेकिन धूप में अगर उसी मोमबत्ती को लगा दिया जाए तो वो मोमबत्ती का प्रकाश उस धूप के प्रकाश के सामने मध्यम हो जाएगा वो महत्वहीन प्रतीत होने वजह ऐसे ही जब हम शिव के प्रकाश की बात करते हैं ये प्रकाश को आवृत्त करना संभव नहीं जैसे अगर कहीं बल्ब जल रहा है इसके ऊपर कपड़ा आ दो आज तो बाहर उजाला आना बंद हो जाएगा इसको आवृत्त किया जा सकता है धूप लग रही किसी को हमने हेड लगा ली अभी हमको धूप लगना बंद हो गई क्योंकि इस समस्त जड़ प्रकाश को आवृत्त करना संभव है लेकिन इसको आवृत्त क्यों नहीं किया जा सकता है कि अंदर से बाहर है ये अंदर से है यानी यह प्रकाश अस्तित्व का नाम है अस्तित्व तो अंदर से बाहर प्रकट होता है यह सारा जड़ प्रकाश बाहर से प्रकट होता है इसको आवृत्त किया जा सकता है? मध्यम किया जा सकता है लेकिन जो प्रकाश अस्तित्व तो स्वरूप है और जो समस्त प्रकाशों का स्रोत है उस प्रकाश को न तो मध्यम किया जा सकता है ना आवृत्त किया जा सकता है क्योंकि तू जिस चीज से आवृत्त करोगे उसका भी तो अस्तित्व शिव ही और जो आवृत्त हो चुका तुम्हारी नजर में वो भी तो शिव है तो उसको शिव से कैसे आवृत्त करोगे और आवृत्त का मतलब है शिव अलग करना जैसे प्रकाश से हम अलग कर देते हैं किसी चीज़ को धूप से अलग कर देंगे ये जड़ प्रकाश से किसी भी चीज़ को अलग कर देंगे लेकिन शिव अलग कैसे करेंगे क्योंकि शिव तो हर वस्तु कण कण का तात्विक आंतंतिक स्वरूप है यानी अल्टीमेट रियलिटी चैतन्य महात्मा जो हमने पढ़ा था शिव सूत्र में कि चैतन्य ही आत्मा मतलब अल्टीमेट ट्रूथ अंतिम सत्य आत्मा ही अंतिम सत्य है या चैतन्य ही अंतिम सत्य है तो वो अंतिम सत्य से आवृत नहीं अंतिम सत्य को आवृत नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता कि जिस चीज से आवृत करेंगे वो भी उसी का रूप है और आवृत करने के बाद भी जो आवृत हुआ प्रतीत होता है वो भी तो शिव ही है और शिव यानी प्रकाश परम सत्ता के दो आस्पेक्ट है वैसे शुद्ध रूप में जब महेश्वर शिव का एक ही आस्पेक्ट है वो है अस्तित्व वो आनंद रूप से है उसके पास और कुछ नहीं लेकिन जब वो संसार को क्रिएट करता है संसार को बनाता है सृष्टि का निर्माण करता है या अपने आप को सृष्टि के रूप में जब वो प्रकट करता है तो उसका दूसरा आस्पेक्ट सामने प्रकट होता है उसका नाम है विमर्श विमर्श यानी अपने आप को तोलना अपनी शक्ति को तोलना उसका नाम है विमर्श और उसी का नाम है परमेश्वर की स्वातंत्र शक्ति हम उसको कई नामों से पुकारते हैं शिव की अर्धांगिनी पार्वती मां आद्या काली कई नाम है उनके लेकिन ये सारे नाम परमेश्वर शिव की स्वातंत्र शक्ति के अलग अलग नाम है तो परमेश्वर शिव की स्वातंत्र शक्ति तब प्रकट होती है जब विश्व के निर्माण के लिए शिव उद्दत्त होते जब वो आनंद मग्न होते हैं और जब अकेले होते हैं और वो अपने आप में मग्न होते हैं उस समय वो शक्ति उनके स्वरूप के भीतर होती है अब इसको समझना एकदम हमारे दिमाग में घुसती नहीं बातें लेकिन जैसे हमने पिछली बार समझने का प्रयास किया था कि एक पहलवान बैठा है और एक बिल्कुल दुबला पतला आदमी बैठा है तो दोनों में हमको अगर कोई फर्क देखना है तो शक्ति को तोलना पड़ेगा कि भैया ये आदमी इस पत्थर को इतना उठा सकता है दूसरा आदमी इस पत्थर को उठा ही नहीं सकता या कम उठा सकता है या बहुत कम उठा रख देगा वो बहुत देर तक उठा के रख हमको शक्ति को तोले बगैर कैसे कहेंगे कि इसकी शक्ति कितनी है तो शक्ति को तोलने के लिए उस शक्ति का उस शक्तिमान से बाहर आना जरूरी जब कोई शक्तिमान बलशाली व्यक्ति अपने बल का प्रदर्शन करता है तभी उसके बल का आकलन होता है कि कितना बलशाली शिव अपनी स्वातंत्र शक्ति के द्वारा एकमात्र शक्ति के स्वामी एकमात्र अस्तित्व और एकमात्र शक्ति के स्वामी उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है इसलिए उस शक्ति को स्वतंत्र शक्ति कहते हैं क्योंकि उसका कोई प्रतिनिधि प्रति, प्रति, प्रति प्रतिस्पर्धी नहीं है उस शक्ति का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है जैसे अगर हम यहाँ से किसी चीज को फेंकें पत्थर को तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको रोकने की कोशिश करेगी अगर हम आपको धक्का दे तो आप में हमको रोकने की कोशिश करोगे लेकिन ये संसार के अंदर वही शक्ति के कई रूप हो गए भिन्न भिन्न हैं, जो एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती लेकिन स्रोत में वो अकेली शक्ति है, उसका कोई प्रतिस्पर्धी है ही नहीं इसलिए वो शक्ति को जब जो इच्छा होती है उसकी शिव की इच्छा होती वो निर्वाह रूप से पूर्ण होती क्योंकि उसकी इच्छा का विरोध करने की शक्ति है और किसी में ही नहीं इस तरह से पहला सूत्र था कि उसको ना हम किसी अन्य प्रकाश से उस प्रकाश को मध्यम कर सकते हैं संभव ही नहीं क्योंकि वो प्रकाश उसका मूल स्वरूप है और ना हम उसको आवृत्त कर सकते ना मध्यम कर सकते हैं ना आवृत कर सकते ये हमारा पहला सूत्र था दूसरा सूत्र ये था कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई दे रहा है हमको ये परस्यूव कर रहे हैं हम जिस चीज़ को कान से सुन रहे हैं नाक से सुन रहे हैं चमड़ी से छू रहे हैं आँख से देख रहे हैं कान से सुन रहे हैं यानी हमारी पंच इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं संसार का वो समस्त संसार शक्ति का स्वरूप है इसमें शक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं है जो कुछ है परमेश्वर की शक्ति का स्वरूप है यानी संसार और शिव को अगर हम कहें कि पर्याय है तो ये सत्य है फिर हम कहेंगे शिव और शक्ति फिर ये दो नाम कैसे हो गए वास्तव में जैसे पहलवान और उसकी ताकत अग्नि और उसकी दाहकता ये दो नाम होते हुए भी अभिन्न है अगर हम कहें कि अग्नि और ठंडी है तो अग्नि है ही नहीं हम कहते हैं दाहकता है पर अग्नि ही नहीं है तो दाहकता रहेगी कहाँ क्योंकि उसको भी रहने के लिए एक आसरा चाहिए शक्ति को शक्तिमान का आसरा चाहिए और शक्तिमान को शक्ति का आसरा चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिगैर अपना अस्तित्व ना तो सिद्ध कर सकते हैं ना किसी काम के हैं क्योंकि शक्तिमान बिना शक्ति के किसी काम का नहीं है और शक्ति बिना शक्तिमान के कहाँ रहेगी इसलिए दोनों एक दूसरे के पड़ रहे हैं तो हमारे शिव दर्शन में हम इसको एक चक्र की तरह मानते हैं कि चक्र का जो केंद्र है वो शिव है और वो चक्र के जो आर्य हैं और जितना प्रसार है उसका वो शक्ति है शिव शून्य स्वरूप है इसलिए हमको दिखाई नहीं देता और शक्ति चूंकि विस्तार के वो है प्रकट है मैनिफेस्ट है इसलिए हमको दिखाई देती है इसलिए जो संसार में जो दिखाई दे रहा है जितने जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं मित्र दिखाई दे रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी मकान आसमान सूर्य तारे नदियाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है हमको वो सब कुछ शक्ति है तो शक्ति प्रकट है मैनिफेस्ट है और शिव अनमेनिफेस्ट है यानी अप्रकट है वह अपने आपको एक बिंदु स्वरूप या अस्तित्व रूप में छिपाए हुए हैं अब हम कहें कि फिर ये सब शक्ति है कि इसकी शिव की है और चूंकि शिव और शक्ति में अभिन्नता है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुए हैं उनमें दोनों एक दूसरे के बिगैर रह नहीं सकते इसलिए हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पूरा विश्व शिव ही है शिव के सिवा और कुछ भी नहीं है मैंने पूरा विश्व शिव है और शिव ने अपनी शक्ति से विश्व बनाया अब तीसरा एक प्रश्न उठता है कि उसने क्यों बनाया इस प्रश्न का उत्तर वैसे अगले श्लोकों में आएगा लेकिन प्रसंग वशी बात अपन कर रहे हैं कि शिव ने अपनी विमर्श में जब पाया कि मैं शक्ति का स्वामी हूँ तो जब कोई भी शक्ति का स्वामी होता है तो अपनी शक्ति के परीक्षण के बगैर उसे किसी तरह का कोई चैन नहीं मिलता चाहे वो परमेश्वर हो चाहे इंसान हो हम भी अगर कहें कि हम ऐसा कर सकते एक लेखक अगर जिंदगी भर कहता रहे कि मैं लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ तो भैया लिख के बता क्योंकि जब तक लिखेगा नहीं तब तक वो लेखक नहीं चलाएगा एक पहलवान बोले मैं लड़ सकता हूँ लड़ सकता हूँ लेकिन उसको वास्तव में लड़ना पड़ेगा तो वो उस शक्ति का स्वामी सिद्ध होगा अगर हम कुछ भी कहें अग्नि बोले मैं जला सकती हूँ तो जला के बताओ क्योंकि जब तक वो वास्तव में नहीं जलाती जब तक उसकी दाहकता सिद्ध नहीं होती ऐसे ही शिव ने अपने आपकी शक्ति को तोलना चाहा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या मेरे भीतर जो शक्ति है वो शक्ति हिलोरे ले रही खूब उसका कोई विरोध नहीं है कुछ भी कर सकता हूं लेकिन मैं करके तो देखूं जब तक मैं करके ना देखूं मैं कैसे जानू कि मेरी शक्ति वास्तव में शक्ति है ये कर भी सकती है या नहीं कर सकती कुछ उसने अपने आप को तोलने के लिए शक्ति को प्रकट किया और उस प्रकट रूप का ही नाम है विश्व वही सृष्टि है परमेश्वर शिव अपनी शक्ति को अलग करते हैं ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते दोनों कि हम अलग हैं शिव और शक्ति अपने भेद को नहीं जानती शिव ये नहीं जानते कि शक्ति मुझसे अलग है और शक्ति ये नहीं जानती कि शिव मुझसे अलग है दोनों एक दूसरे को भिन्नता के रूप में जानते ही नहीं कैसे जानेंगे तो हमने अपनी सुविधा के लिए दो नाम दे रखे कि पहलवान और उसकी ताकत जल और उसकी प्लावनता अग्नि और उसकी दाहकता शकर और उसकी मिठास हम शकर को मिठास से अलग कर दें तो शकर ही नहीं रह जाएगी और मिठास को कहें कि तुम अलग अलग रहो तो वो शक्कर के बगैर कहाँ रहेगी इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं शिव और शक्ति और इस तरह शिव और शक्ति ये नहीं जानते कि वे अलग हैं, उनको ये नहीं मालूम कि हम अलग हैं और वह अग्नि और दाहकता की तरह अभिन्न है इसी तरह जैसे ब्रह्मांड और परमेश्वर ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो शिव की शक्ति है और वो शिव शिव चूंकि सर्वशक्तिमान है उनसे बड़ी शक्ति किसी के पास है नहीं इसलिए वे विश्वरूप भी हैं यानी विश्वमय भी हैं और विश्वतिरण भी हैं विश्वमय का मतलब होता है कि कण कण शिव है शिव के सवार कुछ नहीं है और उसके बावजूद वो विश्वोत्तीर्ण भी हैं यानी वो उस विश्व को देख भी रहे हैं जैसे कोई लेखक अपना लेख लिख देता है उसके बाद उस लेख को प्रसारित होते हुए देखता भी हम उसको पूछे क्या है उनका कहा राम प्रसाद जी है, राम प्रसाद जी का लिखा हुआ है लेकिन राम प्रसाद जी के हस्ताक्षर ही राम प्रसाद जी को सिद्ध करते हैं लेकिन राम प्रसाद जी उसको देख भी रहे हैं उससे विलक्षण भी है उससे अलग भी तो शिव इस विश्वमय है और विश्व से विलक्षण भी है विलक्षण मतलब उनसे सुपीरियर अलग हटे हुए तो विश्व को देख भी रहे हैं और वो विश्वमय भी है तो समस्त संसार शिव ने अपनी शक्ति के आकलन के लिए ये पैदा किया और शक्ति क्या थी उनकी आत्मा परमेश्वर शिव की वास्तविक आत्मा क्योंकि उसके बिगर शक्ति के बिगैर शिव कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर शिव कैसे उनमें जो शक्ति है करने की क्रिया शक्ति वही करके देखा उन्होंने और वही उनकी आत्मा है तो अन्य शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि संसार की रचना परमेश्वर शिव ने आत्मबोध के लिए की अपने स्वरूप को पहचानने के लिए की अपने आप को पहचानने के लिए परमेश्वर शिव ने यह संसार की रचना की और यही संसार हमारे लिए भी आत्मबोध का कारण बन सकता है इसी संसार में रहकर हम आत्मबोध कर सकते हैं इस संसार से भागने की जरूरत नहीं है लक्ष्मण जो महाराज ने वेशना की है जो और लक्ष्मण जो संश, सार संक्षेप में अभिनव गुप्ता जी ने बताया है वो ये कि इस संसार से अलग रहकर तुम सदियों तक कोशिश करो आप आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो यही है जो चारों तरफ फैली हुई है वही तुम्हारी आत्मा है तुम इसको काट के इससे नजर हटा के इससे दूर भाग के अगर तुम कोशिश करोगे कि मुझे आत्मबोध हो जाए तो आत्मबोध नहीं होगा तो संसार क्या है जब शिव संसार पर ध्यान करके अपनी शक्ति का आकलन कर सकते इस संसार को शिव ने कहा के लिए बनाया इस पर ध्यान करने के लिए था कि मैं इस संको और अपनी शक्ति को पहचान कि मैं क्या कर सकता हूं तो जब शिव ने इस संसार को आत्मबोध के लिए स्वयं के पहचानने के लिए स्वयं की शक्ति को पहचानने के लिए किया तो हम भी अपनी शक्ति को पहचानने के लिए इस संसार का वैसा ही उपयोग कर सकते हैं जैसे शिव करते हैं, जैसे हम आश्रम में फिर हम स्मरण बार बार करते हैं कि हमारी एक ही प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू इस दृष्टि को देखता है वो अपने विकास की तरह देखता अपनी शक्ति की तरह देखता इस संसार को तो मुझे भी वो शक्ति दे कि मैं उस दृष्टि का स्वामी बन जाऊं जिससे मैं भी संसार को अपने विकास की तरह तो जब मैं इस दृष्टि को अपने विकास की तरह देखूंगा तो मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं रह जाएगा मैं शिवमय हो जाऊंगा और शिव में विलीन हो जाऊंगा ये शिवत्वता का वरदान मुझे चाहिए कब तक जब तक मैं शिवत्ता से दूर हूँ जब शिवत्वता प्राप्त तो होती है उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ इसीलिए इसको परमार्थ कहते हैं अर्थ है ना धन परम है ना अल्टीमेट जो आखिरी धन है इस संसार का जिसको पाने के बाद और कोई धन प्राप्त करने की ना तो कभी कोई इच्छा हो सकती है ना कोई अधूरी कामना रह सकती बाकी कि वही परम धन है और वही अल्टीमेट प्रॉपर्टी है जिसको प्राप्त करने के बाद समस्त कामनाएँ शांत हो जाती हैं समस्त प्रश्न शांत हो जाते हैं समस्त इच्छाएं या समस्त अज्ञान दूर हो जाता है क्योंकि यही संसार का स्वरूप जानने के लिए इस संसार पर मेडिटेट करने का कहते हैं जो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड पर आप ध्यान करो मेडिटेट करो कैसे करो ध्यान इस ब्रह्मांड पर सिर्फ एक शब्द में उसका रहस्य छिपा है और वो है जागरूकता जागरूकता ही आपके स्टॉल्ट को बदल सकती है आपके भीतर जो चल रहा है आपके मन पर मस्तिष्क पर जो संसार छाया हुआ है आपके हृदय में ढेर सारी ग्रंथियाँ हैं ढेर सारा अधूरी कामनाएं हैं कई प्रश्न हैं इतनी इतनी अधूरी कामनाएं हमने बड़ी बड़ी उम्र में पाल रखी हैं कि जिनका इस जीवन में पूरा हो पाना ही असंभव जैसा है और वही अधूरी कामनाएँ हमारे संसार चक्र का कारण है जब तक वो ग्रंथियाँ न घुलती हैं न गलती हैं न खत्म होती हैं तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है क्योंकि हम फिर जन्म और जन्म जन्मों के चक्कर में पड़ जाएंगे कभी भी इससे छुटकारा नहीं मिल पाता इससे छुटकारा चाहिए तो उन ग्रंथियों से छुटकारा चाहिए जो ग्रंथियाँ हमारे भीतर पड़ी हुई हैं तो ज्ञान यानी उन ग्रंथियों से छुटकारा हमारा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उस वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए गुरुजन कहते हैं कि एक ही शब्द पर्याप्त है जागरूकता जब आप कुछ भी देखें तो उसमें शिव के दर्शन करें। चाहे एक पुष्प देखें तो शिव का दर्शन करें शिव की मूर्ति देखें तो शिव का दर्शन करें और अगर आप कहीं पत्थर भी देखें कहीं झरना भी देखें कहीं आकाश भी देखें कहीं सौंदर्य भी देखें कहीं उगता सूरज देखें कहीं ढलता सूरज देखें कहीं मित्र को देखें कहीं प्रतिस्पर्धी को देखें कहीं दुश्मन को देखें हर जगह शिवत्वता दिखाई दे जो प्रिय है वो हमारे सत्कर्मों का फल है जैसे हमको बड़ी बड़ी सुंदर सी झांकी दिखाई देती किसी दिन किसी दिन संध्या को बड़ा सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है कभी कभी हल्की हल्की बारिश हो रही हो और मन प्रसन्न हो जाता है बाहर का मौसम देख के कभी कभी कहीं ठंड हो रही है और हमको लगता है बड़ा अच्छा मौसम है आज छुट्टी का दिन है बड़ा आनंद आएगा रजे में बैठेंगे तो वो सब आनंद हमारे सत्कर्मों का परिणाम है और जब हमको लगता है कि हमारे घर चोरी हो गई हमारे अगर घाटा हो गया हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही ये सब भी हमारे कर्मों का परिणाम है तो इन सब परिणामों में हम स्वयं जिम्मेदार हैं उन परिणामों को प्राप्त करने में हम स्वयं जिम्मेदार हैं हम कहेंगे भगवान ने ऐसा करा कि भगवान ने चोर भेज दिया भगवान ने डाकू भेज दिया कोई नहीं भगवान तो आपके भीतर बैठा है आप डाकू बुलाओगे तो डाकू आएगा चोर बुलाओगे तो चोर आएगा दुख बुलाओगे तो दुख आएगा सुख बुलाओगे तो सुख आएगा ये हमारे सब निमंत्रित हैं जितने हमारे जीवन में आपदाएँ आती हैं खुशियाँ आती हैं आनंद आता है दुख आता है ये सब हमारे निमंत्रित हैं ये सारे हमारे मेहमान हैं जिनको हमने स्वयं निमंत्रित किया है तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे और साथ ही साथ शिवत्वता की स्मृति बनी, बनी रहे कभी भी हमारा काम धंधा दुकानदारी कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं सब हर जगह पर हमारे को इस शिवत्वता की नज़र अगर बनी रहे इस जागरूकता से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है खाली इस जागरूकता से मात्र हम अगर ये इस बारे में अवेयर रहें कि जो कुछ है परमेश्वर शिव का स्वरूप है उसका विकास है परमेश्वर शिव की शक्ति ही है जिस पर वो शिव भी मेडिटेट कर रहा है और मुझे भी उसी पर ध्यान करना है कि संसार पर भगवान भी तो वही नज़र लगा के देखा है आत्म बहुत बाहर निकल के देख रहा है देखो ये मैं हूँ प्यारे संसार को देख के शिव क्या सोचता है ये मैं हूँ ये मेरा विकास है ये पृथ्वी बनाएं ये जीव जंतु बनाए ये मनुष्य बनाया ये चंद्रमा सितारे अंतरिक्ष नक्षत्र बनाए ये सब मेरा ही रूप है इस तरह से सो सोचता है तो उस समस्त सृष्टि पर वो ध्यान करता है इसके द्वारा वो पहचानता है कि मैं कौन हूँ क्योंकि हर एक की एक इनहरेंट इच्छा होती मतलब अंतर्भूत इच्छा होती है कि मैं अपने आप को जानूँ और यही हमारी भी इंटरनल इच्छा है न हम कई जन्मों से सिर्फ इसलिए प्यासे हैं कि हम अपने आप को जानें वो जानते हो प्यास बुझ जाते और हमेशा के लिए बुझ जाते हम अगर कई जन्मों से कई कामनाओं से पीड़ित हैं कई वासनाओं से पीड़ित हैं कई अधूरी इच्छाओं से पीड़ित हैं वो अधूरी इच्छाओं का स्वरूप एक ही है कि मैं कौन ये हमारी गैर जानकारी यही अज्ञान जो माया जनित है वही हमारा कारण है तृप का और यही ज्ञान तृप्त कर देता है परमेश्वर शिव भी इस पर मेडिटेट करते हैं और हम भी उसी पर मेडिटेट करें इसलिए संसार से भागने का कोई कारण ही नहीं है शिव दर्शन कहता है संसार में ही रहो नैसर्गिक रूप से आपको जो काम मिला है उसको शिद्धता से करो कमिटमेंट से करो ईमानदारी से करो क्योंकि जब बेईमानी करोगे तो संसार की दिशा में आपकी दौड़ बढ़ जाएगी जब आप किसी काम में बेमानी करोगे जैसे आपको कुछ भी काम मिला है, छोटा से छोटा काम हो सकता है वो और बड़े से बड़ा काम भी हो सकता है लेकिन उस काम को जब आप अछूते रहकर करोगे बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के तो वो आपको लिबरेशन का रास्ता सीधा सीधा है आपका और जैसे ही उसमें आप इन्वॉल्व होते हो तो संसार की दिशा में दौड़ आपकी पक्की है जब आप संसार में आए हो तो अछूते रहना आसान नहीं रहता कई इंटाइसमेंट कई लालच कोई इधर खींचता है कोई उधर खींचता है कई तरह के प्रलोभन हैं कई तरह के मोह हैं और यही अज्ञान है जब हम इन सबसे बच के निकल जाए तभी तो कबीदास जी ने कहा था कि जस की तस दीनी चदरिया दास कबीर जतन से ओढ़ी क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोला कि जो कुछ मुझे मिला उसका नाम है चदरिया जो मुझे मिला इस संसार में वही है मेरी चादर और मैंने उसको गंदी नहीं करी उसपे एक दाग भी नहीं लगाया खाली उसको ओढ़ी और उसको घड़ी करके रख दी और चल गया संसार से ये प्रतीक रूप से उन्होंने कितनी सुंदर सच्ची सी बात कही क्योंकि हमने जो हमको जो मिला जीवन अब चदर कुछ हो सकता है पहले से गंदी मिली हो बहुत साफ मिली हो जैसी भी मिली मैंने तो उसको ओढ़ी और जस के तस वापस रख दी उसको मैंने अपनी तरफ से उसको ना तो कोई साफ किया ना कहीं गंदा किया मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ मैं मतलब तो जैसे ली थी वैसे वैसे रख दी वापस तो ऐसे ही जीवन अगर हम जिए कि अब हमको जो कुछ मिला है नैसर्गिक रूप से उससे भागना भी नहीं है कि चद्दर मिले तो दूर से खड़ा हो जाने भी है चंद्र गंदी में जा में तो ओढ़ू ही नहीं ये संन्यास नहीं है अगर संसार से भागना संन्यास होता तो आपके हृदय के अंदर जो ग्रंथियाँ हैं उनके बिना खुले भी मोक्ष हो जाता है उनके बिना खुले भी परमेश्वर मिल जाता है लेकिन अगर ग्रंथियाँ नहीं खुलती हैं तो किसी गुफा में जाने के बाद भी सन्यास नहीं और अगर ग्रंथियाँ खुली गई हैं तो फिर भागने की ज़रूरत क्या है घर में भी सन्यास है इसलिए सन्यास वो है जब आपके हृदय की ग्रंथियाँ खुली हो नज़र खुली हो आप अवेयरनेस में यानी जागरूकता में जी रहे हों और अन जी रहे हों किसी भी इन्वॉल्वमेंट से यानी किसी भी लिप्तता से पड़े हों कि मुझे किसी काम में लिप्त नहीं होना मुझे अपना काम निकालना है इस ज़िंदगी का और उसको जैसे कि वैसे छोड़ देना है मेरी वजह से यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं हो जैसे अब रात हो अगर आप बारह बजे और सब घर वाले सो रहे हो तो चुपचाप दरवाज़ा खोल के आदमी सो जाता है कि कोई मेरी वजह से परेशान नहीं हो वैसे वैसे संसार के अंदर आता है जीता है सोचता है कि बस मैं इस चुपचाप रास्ते से निकल जाऊँ इस संसार में मेरी वजह से कोई दुखी नहीं हो मेरी वजह से कोई परेशान नहीं हो और मैं चुपचाप इस रास्ते से निकल जाऊं तो वही पतली गली का नाम है आध्यात्मिक राह वही राह है जो आध्यात्मिक का रास्ता है दूसरा वही वही भैरव देवता है मान भैरव देवता का मतलब वो है इस ब्रह्मांड का केंद्र वह संसार चक्र में सृष्टि पालन एवं संवार करता है वह स्वरूप को छिपाता है और अनुग्रह करता है ये पांच कृत्य परमेश्वर शिव सतत करता है अब हमको अगर हमको पांच चीज़ें दे दें कि तुमको स्नान करना है दाढ़ी बनाना है ब्रश करना है कपड़े पहनना है और तुमको मंदिर में जाना है तो ये पांच चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते हमको इन पांच चीज़ों को करने के लिए एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा क्योंकि हम इस संसार में समय के अधीन है और अंतरिक्ष के अधीन है हम समय का उल्लंघन नहीं कर सकते क्या हम कहते हैं कि हम पहले शुद्ध हो जाएं फिर नहाँगे कि पहले बड़े हो जाएं फिर छोटे हो जाएंगे कि पहले हम चित्र बना लें रंग बाद में ले आएंगे हम ये नहीं कर सकते हम क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते क्योंकि हम क्रम के अधीन हैं ये हम जो कुछ करते हैं समय के अधीन और अंतरिक्ष के अधीन उसको हम बोलते हैं क्रम क्रिया है ना जिसको हमारे पास हम क्रम हमारी मजबूरी है क्रम हमारी सीमा है उस सीमा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते है? क्योंकि हम उस माया के क्षेत्र में हैं जहाँ पर कि संसार का अंतरिक्ष और संसार का समय हमें उस सीमा के बाहर आने से रोक देता है और परमेश्वर शिव के लिए इन क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है वो अक्रम रूप से काम करता है वो पांचों चीजें एक साथ करता है वो सृष्टि स्थिति संवार तिरोधानन और अनुग्रह पांच कर्म हैं जो परमेश्वर शिव को हम करते हुए सतत देखते हैं वो क्रिएट करता है है ना? संसार की रचना करता है वो संसार को पालता है उसका संवार करता है और वो अपने स्वरूप को छुपाता है कंकर भी शिव है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता और न वो कंकर जानता है कि मैं शिव हूँ और वो अनुग्रह करता है जिस पर अनुग्रह करता है उसकी आंखें खुल जाती वो जान जाता है कि मैं कौन हूँ जब कोई जान ले कि मैं कौन होती है शिव का अनुग्रह है परमेश्वर शिव के अनुग्रह के बगैर हम नहीं जान पाते कि हम कौन हैं और हम जैसे ही जानते हैं हम उसमें विलीन हो जाते सो सोई जानत जेहो दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए जो जिसको वो चाहता है कि तुम जान लो वही जान पाता है और उसको जानते ही वो जिसको जानना चाहता है वही हो जाता है परमेश्वर को जानते ही परमेश्वर हो है जाते हैं परमेश्वर हमें अभेद हो जाता है क्योंकि हम उस महारणों में विलीन हो जाते हैं जैसे उपनिषद में एक व्याख्यान आता है कि एक नमक का पुतला समुद्र की गहराई नाप ने गया।, गया तो वो समुद्र ही बन गया क्योंकि उसमें और समुद्र में भेद ही नहीं रहा अब वो कैसे बताए कि समुद्र कैसा है और समुद्र कहाँ है वो तो गया था गहराई नाप और उस गहराई में वो समुद्र ही बन गया ऐसे ही जब हम परमेश्वर शिव को जानते हैं तो हम परमेश्वर शिव से अभिन्न हो जाते हैं उसमें विलीन हो जाते हैं जब हम परमेश्वर शिव को जानने के लिए या हमारे आध्यात्मिक <coughs> उन्नति के लिए तीन तरीके हमारे पास संसार में एक है क्रिया यज्ञ करते हैं हवन करते हैं जप करते हैं तीर्थाटन करते हैं यह क्रिया है दूसरी है भक्ति जब मोहब्बत करते हैं और तीसरी वो है ज्ञान जिसमें हम परमेश्वर शिव को आत्मा आत्मा के रूप में जानते हैं तीनों रास्ते एक के बाद एक कुल मिलाकर हमें उसी महारणा में विदीन करते हैं जो क्रियात्मक है वो अपर रूप है परमेश्वर की भक्ति का अपर रूप है मतलब जो पर नहीं है जो अल्टीमेट नहीं है नेक्स्ट तो अल्टीमेट है अपर रूप है दूसरा जो हम भक्ति करते हैं वो परापर रूप है यानी अपर और पर के बीच का है उसमें परावस्था भी है और अपरावस्था भी है लेकिन जो ज्ञान है वो परस्वरूप है जहाँ पर कि अल्टीमेट है जहाँ पर कि किसी तरह की कोई क्रिया नहीं है लेकिन मोहब्बत है लेकिन सीमिती उसकी मोहब्बत विशाल है पूरे ब्रह्मांड तक फैली हुई है उसकी मोहब्बत के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं है हमारे भक्ति के अंदर हमारा फिर भी हम एक दायरा बनाते हैं ज्ञान में कोई दायरा नहीं है वो समस्त दायरा में उस समस्त माचल में सबको समा जाता है सारा ब्रह्मांड समा जाता है तो ये पांचों क्रियाएं परमेश्वर के स्वरूप में अभिन्नता से चलती अब हम कहते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप में ऐसे निर्मित है जैसे दर्पण में संसार का प्रतिबिंब अब एक दर्पण अब यहां रखें तो आप सब उस दर्पण में दिखाई दोगे तो दर्पण में उस प्रतिबिंब में क्या फर्क है कुछ भी नहीं क्योंकि वह जब दर्पण क्रिएट हुआ दर्पण में प्रतिबिंब बना या प्रतिबिंब की सृष्टि हुई उस समय उस दर्पण में वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो दर्पण अगर टूट गया तो प्रतिबिंब टूट जाएगा दर्पण अगर विकृत हो तो प्रतिबिंब विकृत हो जाएगा तो प्रतिबिंब और उस दर्पण में क्या फर्क है कोई भी फर्क नहीं ऐसे ही परमेश्वर शिव ने अपने स्वरूप के अंदर यानी अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर अपने अस्तित्व के भीतर इस ब्रह्मांड की रचना की जो उससे अभिन्न है फर्क यही है कि यहां पर जो दर्पण के अंदर हमको जो दिखाई देता है वो बाहर है उस दर्पण से विलक्षण भी है लेकिन वहां पर प्रतिबिंब है लेकिन प्रतिबिंबित कोई और अलग वस्तु नहीं है जो उसमें प्रतिबिंबित है यानी जैसे दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है वैसे ही यह ब्रह्मांड परमेश्वर शिव का स्वरूप के अंदर है यानी हम जो कुछ देख रहे हैं परमेश्वर शिव की शक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं है तो ये जागरूकता अवेयरनेस अगर हम सतत बनाए रखें तो ये हमारा स्वभाव बन जाती है इस जागरूकता में जीने वाला सतत मेडिटेट करता है जगह हम कहें कि कैसे मेडिटेट करता है, तो सर्वोच्च स्थिति पर हमारे गुरुदेव हमको हमेशा कहते हैं कुर्सी लगा के मेडिटेट मत करो जमीन पे बैठ के ध्यान मत लगाओ ध्यान लगा नहीं है तो खड़े खड़े नहाते धोते खाते पीते दुकानदारी करते काम धंधा करते मेडिटेट करो तब ये जागरूकता बनी रहे और वो जागरूकता तुम्हारी एक क्षण में टूटे कि सब कुछ शिव है वही मेडिटेशन अल्टीमेट मेडिटेशन है बोले तुम्हारा जो 10-5 मिनट आधा घंटा एक घंटे का जो मेडिटेशन करते हो वो मेडिटेशन मेडिटेशन नहीं है मेडिटेशन वो है जब आप पूरे ब्रह्मांड को सतत शिव रूप में देखो जानो और मानो न केवल देखो बल्कि ये अवेयरनेस रहे जानकारी बनी रहे कभी हम क्षणभर भूले नहीं और ये माने क्योंकि हम मानने का मतलब क्या है कि हमारे क्रियाओं से हमारे कर्मों से हमारे ये ज्ञान झलकना चाहिए क्योंकि हम जब क्रियात्मक रूप से कुछ कार्य करते हैं तो हमारे अपने दर्शन और हमारे व्यवहार में एक सामने चाहिए इसके लिए ये नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा था उसको गलत काम करने से रोके नहीं भैया कहते तो ये शिव है मैं भी शिव हूँ तो फिर उसको गलत काम करने से रोकूँ कैसे अगर आपके यहाँ कोई चोरी करने आ जाए तो उसकी पूजा करने बैठ जाओगे भैया तुम तो शिव हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गुरुदेव कहते थे कि व्यवहार दर्शन और आध्यात्म दर्शन दोनों में एक तालमेल चाहिए जिंदगी को अगर सही तरीके से जीना है तो व्यवहार दर्शन और आध्यात्म दर्शन दोनों में एक तालमेल चाहिए बैलेंस चाहिए।, चाहिए और वो बैलेंस कैसा होना चाहिए कि आप अगर चोर आया है तो आप आपकी ड्यूटी है कि उसको भगाओ उसको मारो उसको पकड़ो उसको पुलिस में दो लेकिन हृदय के अंदर प्रेम कभी कम नहीं हो हृदय के अंदर आनंद कभी कम नहीं हो वो तभी संभव है जब आपकी सतत जागरूकता बने रहे यह कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है अगर हम इस बात को समझ लें कि चलो हम किता क्रोध कर लेंगे किता अंदर से भड़क लेंगे है ना वो हमारे मरने के बाद भी कुछ नहीं देने वाला है चाहे मर मर जाएं, क्रोध करते करते अंदर से चिढ़ करते करते मर जाएं, तो भी हमको मिलना कुछ भी नहीं है और मिलेगा उससे जब हम प्रेम करते करते मर जाएंगे तो। प्रेम करते करते जीवन अगर ख़त्म हो गया आनंद लेते लेते जीवन समाप्त हो गया अगर हम किसी अच्छे और बुरे के बीच का भेद खत्म कर दें तो जो अच्छा है मेरा तो कर्म है जो बुरा मुझे मिल रहा है वो भी मेरा कर्म है लेकिन इसके बीच में मुझे वो करना है जो मेरा कर्तव्य है इन सबके बीच में रह के मुझे अपना नैसर्गिक कर्तव्य पर से ध्यान नहीं हटे और फिर उस नैसर्गिक कर्तव्य को करते करते फिर जो भी परिणाम हो वो मुझे स्वीकार है यही हमारा कर्म योग है जो गीता में भी सिखाया अर्जुन को कि जो कुछ है बस करते चले जाओ आपका नैसर्गिक कर्म मत चुको तुम चूंकि क्षत्रिय हो तो भागो मत इस युद्ध मैदान से भागो मत क्योंकि क्षत्रिय हो वहाँ पे कोई ब्राह्मण भागता उसको नहीं रोकते कि भाई तुम्हारा काम जो है वो पूजा पाठ का है तुम करो अगर वहाँ पर से कोई क्षुद्र भागता तो कहता ठीक तुम वहाँ पर सेवा करो घर जाके सफाई करो घर पर हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन चूंकि क्षत्रिय हैं और हमको ये जिम्मेदारी है कि हमको यहाँ लड़ाई करनी है तो इस नैसर्गिक कर्तव्य समाज भागो। भागू वहां पर गलत इंटरप्रिटेशन बहुत हुए हैं लोगों के उन्होंने जबकि स्पष्ट कहा है कि परमेश्वर शिव के बोध की अधिकारी पूर्ण मानव जाति सभी परमेश्वर शिव के बोध के अधिकार हैं बिना किसी वर्ण भेद के सिर्फ हमें अपने नैसर्गिक कर्तव्य का भान होना चाहिए कि हमको संसार में एक ड्यूटी असाइन कर रखी कि ये काम तुमको करना है उस काम को शिद्दत ईमानदारी से और प्रतिबद्धता से करेंगे और बिना इस बात के कि परवाह के कि उसका परिणाम क्या होगा तो यही सन्यास है सन्यास के लिए ना कहीं बाहर जाने की जरूरत है ना कोई कमंडल उठाने की ना घर से भागने की ना कुछ छोड़ने की सन्यास वो है जब हम अपने जीवन की राह इस तरह से कर दें जागरूकता से जिए और हमारी दृष्टि इस संसार में मेडिटेशन के रहें कि हम पूरे ब्रह्मांड में ध्यान कर रहे हैं जो पूरे उसको देख रहे हैं और इसी को आध्यात्म में साक्षी भाव कहा गया तो साक्षी भाव के नाम से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कहीं बातें कि क्या है साक्षी भाव क्या है साक्षी भाव क्या बाहर खड़े रह देखना घर के बाहर कि मेरे घर में क्या हो रहा है ये साक्षी भाव नहीं साक्षी भाव है जो कुछ है चल रहा है संसार में मुझे अनइनवॉल्व हो बिना किसी लिप्तता के हमको संसार के रस्ते पर बीच गली से चलते जाना है और जो कुछ हो रहा है उसको निर्लिप्त भाव से आनंद होकर संसार को देखना है अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो मेरे अपने कर्मफल हैं उसमें अच्छा बुरा कि कोई डेफिनेशन नहीं है क्योंकि जो कुछ बुरा हो रहा है वो मैंने बुरा होया था बुरा काट रहा हूं अच्छा किया था अच्छा काट रहा हूं अब उन सबके बीच में भी एक है कि मुझे शिव दृष्टि बनाए रखना है कि जो कुछ है संसार में परमेश्वर शिवकृष्ठ कुछ हो रहा ही नहीं ये है भावना जब हृदय में पल्लवित हो जाती है और धीरे धीरे करके बढ़ जाती है और अंत में परिपक्व हो जाती है तो बोध अपने आप आ जाता है तो ये जैसे अपने चार श्लोक तक अपने पढ़ लिया अगले श्लोकों का आगे अपन अध्ययन जारी रखेंगे इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी में मात्र जागरूकता बनाए रखें तो हमको ना तो कुछ छोड़ने की जरूरत है ना कुछ पकड़ने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत हम जहाँ हैं जैसे हैं जो कर रहे हैं वो सब कुछ करते करते परमेश्वर शिव का बोध हमारा जन्म अधिकार है क्योंकि हम अपने स्वरूप को जानने के लिए हमेशा से अधिकार लेके पैदा हुए क्योंकि हम अपने आप हम कौन नहीं ये जानना हमारा पक्का अधिकार हम अंदर से क्या बोल रहे हैं ये बोल जो निकल रहे हैं या कोई भी क्रियाएं जो हो रही हैं हर व्यक्ति के साथ वो क्या है वो परमेश्वर शिव है वो क्रियाएं कर रहा है वरना ये मिट्टी तो क्रिया कोई कर ही नहीं सकती ये जीवान चमड़ी की कुछ बोल ही नहीं सकती जो कुछ कर रहा है वो परमेश्वर शिव अंदर से कर रहा है वही शब्दों को गढ़ता है बाहर फेंकता है वो वही बाहर निकलते हैं और समस्त क्रियाएँ अगर आपको लगे नदी बह रही है सूरज तपरा है चंद्रमा की ठंडी चांदनी आ रही है ये सब भी शिव की क्रियाएं हैं और उसमें उसी क्रिया शक्ति के दर्शन करें कि परमेश्वर शिव की ये क्रियाएं हैं जो अपने आप को प्रकट करने के लिए उसने की हैं। ये भावना ये धारणा ये मान्यता ये ज्ञान अगर बना रहे ये जानकारी हमसे क्षण भर न छूटे तो ये हमारा आध्यात्म का आध्यात्म का रास्ता अपने आप प्रशस्त होता चला जाता है तो आज हमारी बात यही आज हम डॉक्टर पाटीदार जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं बारह तारीख़ कौन का जन्मदिन गया और हम सब लोग उनका जन्मदिन मनाने के लिए पाँच मिनट दस मिनट का समय यहां लेंगे तो उसके पहले हम अपना ये कार्यक्रम आज पूरा कर देते हैं